सहनावतो सहन भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त विषा वह शांति शांति शांति अनुवाद की सातवीं कक्षा आज नवा अभ्यास चलेगा पिछले अभ्यास में हमने इकारांत पुलिंग शब्दों को देखा इसमें आ रहे हैं उकारांत ओकारांत शब्दों में विषम लेकर से पहले गुरु शब्द है और इसी के रूप याद कर लेना इसके अनुसार औरों के चल जाएंगे गुरु या भानु में से कोई इन्होंने शायद विष्णु का दिया होगा नहीं गुरु का ही दिया है इन्होंने ठीक है और इंदु इंदु चंद्रमा को कहते हैं भानु सूर्य को पीछे भी सूर्य और चंद्रमा के शब्द आ चुके हैं रवि इत्यादि और शत्रु ऐसे ही शिशु शब्द बच्चे के लिए और वायु पशु तरु तरु वृक्ष के लिए आता है और साधु सज्जन पुरुष जिसका सरल स्वभाव होता है तो ये सारे उकारांत शब्द हैं और इनके रूप जैसे गुरु के चलाएंगे तो गुरु हो, गुरु और द्वितीयम बनेगा गुरुम गुरु गुरु गुरुणा न गुणा हो जाएगा इसलिए कि उसमें रेफ आ रहा है समान पदे अटकुपांग गुरुणा गुरुभ्याम गुरु ही और चतुर्थी में गुरे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरु पंचमी में गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरो गुरुणाम गुरो गुरो गुरुषु संबोधन में गुण हो जाएगा तो हे गुरो और अन्य जो दोनों द्विवचन का और बहुवचन का है ये प्रथमा के ही समान हे गुरु हे गुरांत और उकारांत जो शब्द होते हैं इनकी घी संज्ञा हो जाती है और घी संज्ञा का प्रभाव कई रूपों में पड़ता है इसमें तो इसलिए घी संज्ञा के कारण से इनके रूपों में अंतर आता है आगे कुछ अकारांत शब्द और लिए हैं कान काना शब्द ये एक नेत्र जिसका नहीं है दृष्टि में खराबी आ गई इन एक नेत्र तो सही है एक नहीं तो उसके लिए प्रयोग में आएगा कर्ण शब्द कान के लिए और बधिर जो सुनने में अक्षम है बहरा पादह पैर और वही यदि पैर किसी के न हो एक तो खंज शब्द बोलते हैं उसके लिए इन एक पैर ठीक है एक पैर में कमी है या नहीं है शब्द ये भी पुलिंग में आता है शब्द धातु से बनता है उन्नादि कोष का सूत्र है शपेर धन और अर्थ अर्थ धन को भी कहते हैं अर्थ शब्द के अर्थ को भी कहते हैं और अर्थ का तात्पर्य कोई प्रयोजन उद्देश्य विवाद तो विवाद वैसे अगर शब्द का अर्थ करें तो विशेषवाद भी विवाद हो सकता है लेकिन उपसर्ग अन्य अर्थों में भी आता है यहां विरुद्धवाद में है विवाद लड़ाई झगड़ाई चलता है आपस में तो ये पुलिंग अकारांत ये इन्होंने यहां बढ़ा दिए और नपुंसकलिंग अकारांत थोड़े से और दिए हैं आगे नेत्र ये नपुंसकलिंग में ही आएगा नेत्र नेत्र नेत्राणी ऐसे ही तीन शब्द तिनके के लिए आता है और सुख और दुख ये भी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त तो होते हैं प्रयोजन ये ल्युठ प्रत्या है ये प्राय नपुंसकलिंग में ही आते हैं नपुंसके भाव एक तह ल्युट च और भाव में नपुंसक में कत प्रत्यय भी हो जाता है कुछ धातुओं से एक तो उक्ता प्रत्यय होता है भूतकाल में भूते के अधिकार में जो निष्ठा सूत्र है उससे और दूसरा कत प्रत्यय भाव अर्थ में भी होता है नपुंसके भावे कत अब यहाँ पर जो भाव में हमने कत प्रत्यय करके हसित शब्द बनाया तो यहाँ हसित का अर्थ हसा ऐसा नहीं अर्थों को भी हो जाएगा लेकिन यहाँ हसित का अर्थ है भाव यानी कि हंसना, और ये नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होगा और निष्ठा प्रत्यय करके भूतकाल में जो बनाएंगे हसित शब्द वो बनेगा विशेषण तो पुलिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग भी हो सकता है वहां अर्थ हो जाएगा हंसा वह हंसा तेन हसितम मविया से तो यहां पर क्योंकि ये प्रत्यय भाववाच में ही आएगा फिर तो भाववाच में आने के कारण से भाव में क्रिया नपुशिंग में ही आती है तेन हसितम व ऐसे बोलेंगे लेकिन वहां हंसना अर्थ नहीं है वहां क्रियावाचक हो गया ये हंसा धातुअर्थ हो गई देगा है भाव धातुअर्थ यहाँ रहेगा भाव में हाँ लेकिन जब हसितम उसमें भूतकाल में करेंगे वहा तो वहां अर्थ होगा हंसा वो क्रियावाचक वैसा हो गया प्रकृति ये स्त्रीलिंग का शब्द है कारण तो ये, ये स्वभाव अर्थ में आता है अवय में दो शब्द दिए हैं एक ही शब्द है दो नहीं अलम तो अलम पर्याप्त अर्थ में या कोई समर्थ है किसी कार्य को करने में या हम कोई वस्तु ले रहे हैं भोजन कर रहे हैं हमें अब नहीं चाहिए तो हिंदी में जैसे बोलते हैं बस अब नहीं चाहिए तो वहां अलम शब्द का प्रयोग कर लेंगे योग में तृतीय होती है ना? आ, वो तृतीय व्यक्ति जब करेंगे जब कोई कि भाव में जो शब्द बोल रहे हैं उसका करना हो इसे पढ़ाई चल रही है पढ़ना नहीं है खेलना है अलम पठते ना पढ़ना बंद करो अब नहीं वही चल रहा है वार्तिकों के द्वारा हो जाता है तो इस तरह से इसमें उकारांत शब्द का रूप याद करना है उसके अनुसार इन सब के रूप चलेंगे दूसरा इसमें लकार आएगा विधिलिंग। लिंग अब तक हमने कितने लकारों का प्रयोग कर लिया पीछे है लट भी आ गया लिट भी आ गया लोट और लंग तो आज दिया है इन्होंने विधिलिंग और विधिलिंग में और लोट में वैसे तो जो विधिलिंग करने का सूत्र है विधि निमंत्रणा मंत्रणा धीष्ट संप्रश्न प्रार्थना शिवलिंग जिन जिन अर्थों में लिंग लकार होता है तो उसके आगे सूत्र दे दिया है लोटच उन्हीं में लोट लकार होता है तो यूं देखें तो लोट और विधिलिंग ये दोनों समानार्थक हुए ये क्या है, है? अधिष्ठ किसमें विधि निमंत्रण आमंत्रण हाँ जो हमें अधिक चाहिए अधिष्ठ अधिष्ट हाँ। <coughs> तो फिर भी थोड़ा सा अंतर इसमें ये आ जाता है कि जहाँ स्वेच्छा से हम किसी को निर्देश दे रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए और साथ में उसकी स्वेच्छा भी सम्मिलित कर दी गई है तो तो वहां विधिंग का प्रयोग करेंगे और जहां अनिवार्य रूप से करना ही है आदेश दिया गया है जैसे कि सेवक अपने मालिक अपने सेवक को आदेश देता है तो वहां पर लोट लकार अब कोई मित्र अपने मित्र को कोई परामर्श दे रहा है आपको ऐसा करना चाहिए तो ऐसे स्थलों में विधलिंग का प्रयोग कर देती है तो इसलिए चाहिए अर्थ में बोल देते हैं एक संक्षेप में बोल दिया कि चाहिए जहां अर्थ हो वहां विधलिंग का प्रयोग चाहिए तो कहाँ से खुश जबकि कुछ भे तो कुछ है ही नहीं तो थोड़ा होता ही है व्यवहार में में जैसे प्रयोग हो रहा है साहित्य में उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं जबकि यहाँ तो प्रार्थना शब्द भी तो आ गया उसमें और जहां स्पष्ट निर्देश देना होता है वहां लूट का इसलिए इसको आज्ञा काल भी कह देते हैं समझाने के लिए चलिए तो आगे इसमें कारक कारक के प्रकरण में कोई कारक तो नया नहीं आया है इसमें नियम 28 में लिखा है उन्होंने किम कार्यम अर्थ और प्रयोजनम अर्थात ये जो चार शब्द हैं, जब इन चारों का अर्थ प्रयोजन ही होता है तो उसके साथ में फिर जो शब्द आएगा उसमें तृतीय व्यक्ति करते हैं अर्थात जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम अर्थात किम इन्हें मूर्ख पुत्र से क्या लाभ हुआ क्या प्रयोजन है उससे ये चार चार शब्द है ये चारों का अगर प्रयोजन अर्थ में प्रयोग होगा तब अन्य अर्थ भी होते हैं इसके तभी तो कहा है प्रयोजन अर्थ में बोलेंगे तब तृतिया करेंगे अन्य अर्थ में बोलेंगे करें अब किम का अर्थ हम क्या ले लें प्रश्न के रूप में ले लें तो उस अवस्था में थोड़ी तृतीय हो जाएगी कार्यम के बहुत सारे अर्थ होते कार्य कार्य होता है कार्य करने योग्य को भी कार्य कहते हैं करना चाहिए यह भी कार्य है और यहाँ कार्य से तात्पर्य प्रयोजन तो मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम या को अर्थ अर्थ क्योंकि पुल्लिंग है तो उसका जो विशेषण किम शब्द है वो भी कह में होगा कह अर्थ और किम प्रयोजनम ऐसे ही तृणेन अपि कार्यम भवति अब यहाँ तात्पर्य यह है कि तृण से भी कार्य होता है यानी कि तृण भी किसी कार्य के करने में प्रयोजन बनता है तृणेन अपी कार्यम भवती तीन के से भी प्रयोजन पूरा होता है तो यहां तृतीय हो गई अलम जो शब्द आता है इसके साथ भी तृतीय है तो अलम हसित तो हसित शब्द में यहां पर जो निष्ठ ये जो निष्ठा प्रत्यय दिख रहा है ये भाव में हुआ है ये भूतकाल वाला हसित नहीं है अलम विवादे विवाद में तृतीय हो गई अलम के साथ में ये न अंग विकार है। जिस अंग के द्वारा जिस अंग का कथन करके उसका विकार बताया जा रहा है अंग शब्द को बोल करके और उस विकार को बोल करके किसी व्यक्ति की ओर निर्देश हो रहा है उस अंग के विकार को बोलते हुए किसी को कहा जा रहा है तो उस अवस्था में उस अंग में तृतीय हो जाएगी विकार किसी मनुष्य में ही घटाएंगे उसको जैसे नेत्रण काणा तो नेत्र का विकार बताया जाएगा और उस विकार से जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो बनेगा किसी का विशेषण तो कान शब्द विशेषण है ये नेत्र काना नहीं है नेत्र की विकृति से मनुष्य काणा है तो नेत्रीया हो गई क्योंकि नेत्र उसमें साधन बन रहा है कारण बन रहा है तो नेत्रेण कारण करणे न बधिर ये हम्म तो ये जो सूत्र है ये ना अंग है ये कहां आया हुआ है अनदेते के अधिकार में तो कारक विभक्ति तो होगी कर्तिकृती सूत्र से और ये कैसी कहलाएगी उप विभक्ति ये विकार है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम प्रकृति स्वभाव को बोलते ही है तो प्रकृति आदि आदि से अन्य शब्द भी आ गए स्वभाव को कहने वाले साधु है या अन्य कोई शब्द है ऐसे तो उनके उनके साथ है। वहां भी तृतीय व्यक्ति होती है जैसे प्रकृत्या साधु आप साधु है कोई सरल स्वभाव का है लेकिन वो सरलता किसी दबाव के कारण से दिखा रहा है वो व्यवहार में अपने या किसी ने उसको सिखाया हुआ है तो कहा कि नहीं स्वभाव से ही है इसके इसके अंदर ही सरलता भरी हुई है तो प्रकृतिया साधु प्रकृति में तृतीय हो गई प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीय व्यक्ति होती है सुखे न जीवती दुखे न जीवती यहां सुख और दुख शब्द इनमें तृतीया हो गई क्योंकि ये इन सुख पूर्वक और दुख पूर्वक जी रहा है सरलता शब्द है उसमें तृतीया हो जाएगी तो सरलताया लिखती बहुत सरलता से लिख रहा है संधियों में मोन स्वार सूत्र लिया है इन्होंने तो मोनुस्वरह मकार के स्थान में अनुस्वार करता है कब हल परे रहते ऊपर सूत्र है इसके हली सर्वेश्याम वहां से हली की अनुमृत्ति आती है तो हली सर्वेश्याम से अनुस्वार हो गया मोनुस्वार से और हली सर्वेश्याम से हली की अनुमृत्ति आ रही है दूसरा इसमें ऊपर से अंते भी आ रहा है इनके पद के अंत में जब मकार आता है और आगे हल परे हो तो उस अवस्था में ये अनुस्वार करता है और पद के अंत में और आगे हल परे ना हो तो तो ये अनुस्वार नहीं करेगा जैसे विराम आता है तो हम पूरा मकार लिखते हैं नहीं एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पद के अंत में नहीं है ये तो उस अवस्था में हम अनुस्वार कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसका सूत्र है बिरागे नश्चा पदांत झली अपदांत में यदि मकार है उसमें नकार और जोड़ दिया साथ में नकार भी और मकार भी। के हैं ये पद के अंत में नहीं है तो हल पर रहते पूरा नहीं लेंगे अब अब थोड़े से वर्ण कम कर दिए उसमें अब कह दिया झलि इनके झली वारा ला यम जब गटा दिए झल आ गया ना केवल नशा पदार्थ से झली झमे से प्रारंभ करेंगे नहीं जब कर तो आ गए ये नी वम गण न बस यहां तक अब इसका तात्पर्य हुआ कि ये जो वर्ण आएंगे हया वरा लम गण न तो हमें मकार को अनुस्वार नहीं करना है अब लोग क्या करते हैं जैसे कहीं लिखना हो संवेदना तो कैसे लिखते हैं मकार लिख देते हैं नहीं हाँ, तो लिखना चाहिए हैं है? लिखना चाहिए न और अनुस्वार भी लिख देते हैं लेकिन यहाँ ये यह उदाहरण तो खैर सही नहीं बैठेगा नहीं। क्योंकि यहाँ तो सम पदांत में है भाई समकार वेदना का समास हुआ सम तो पदांत में आ गया और पदांत में तो हल पर रहते पूरा ही निर्णय कर दिया है। तो वो मकार वहा लिखना गलत है है नहीं है लेकिन बीच में यदि कहीं आ रहा है ऐसे है पहले तो, तो नहीं तो वकार का परसवर्ण मकार होता है नहीं वकार परे है और हम रहे हैं परसवर्ण तो अनुस्वार के स्थान मकार जाएगा हो जाएगा परसवरण होकर के वहाँ आएगा वा। क्योंकि या व्यूकी ये तीन सनुनासिका निर्णनाशिकाष्ट लुनासिका निर निकास्ट वरुण चारण का सूत्र है नहीं कि या नी ये सानुनासिक भी होते हैं निरणनासिक भी होते हैं जैसे उदाहरण दिए उसके संयंता संवत्सर योकम तन लोकम ये उदाहरण आते तो अब जैसे आपने समवत् उदाहरण लिया क्या ठीक वैसा ही नहीं है संवेदना अरे यहाँ भी तो वह आगे सम वह तो यहाँ आप क्यों नहीं लिखते मकार क्यों नहीं लिखते यहाँ कोई ना लिखेगा संवेदना में मकार लिख देते है शुद्ध है वो अर्थात व अनुस्वार ही लिखना है या फिर वकार लिखो दूसरा आधा करके सानुनासिक वकात जैसे समवत्सर सम्मेदना लेकिन समवेदना ये ठीक नहीं है चलिए ये हो गया उदाहरण वाक्य देखिए पहले इसके उसे पढ़ना चाहिए तो सब पठित और एकदम निर्देश देते दे हैं, जैसे किसी से कहा कि उससे जाके कहो वो पढ़े पिताजी ने माताजी ने गुरुजी ने ने कहा है वो पढ़े आप क्या बोलेंगे स पठ तू इतना थोड़ा अंदर जो है हमें रखना पड़ेगा क्योंकि दो लगा रहे हैं अलग अलग हैं? पढ़े है वो पड़े, वो पड़े भी सकते नहीं पढ़ना चाहिए ये तो जब वक्ता बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है वो पता लगा लेते हैं कि ये निर्देश है या कि इच्छा के अनुसार है ये तो वहीं निर्णय हो जाएगा बोलते समय वो ये नहीं पूछेगा जिससे कहा जाएगा कि पहले पूछ के उन्होंने लोट लगाकर प्रयोग किया, कि किया है तो वैसा ही करूँगा फिर तो, तो आप देते रहे निर्देश अब तुझे लिखना चाहिए तो लिखे है मैं गुरु को नमस्कार करूं, यानी मुझे करना चाहिए तात्पर्य है अहम गुरु नम अब ये किसी से कहेगा तो नहीं सोचेगा मन में ये ऐसे वाक्य बोलने में आते नहीं है वैसे क्योंकि मैं नमस्कार करूं यह मैं दूसरे से क्यों कहूंगा ये तो मैं स्वयं सोचूंगा अपने अंदर मन में ही न को अर्थ किम प्रयोजनम किम कार्यम यहाँ तृतीय दिखा दी इन्होंने ऐसी अलम भोजन भोजन नहीं यानी कि नहीं करो निषेध अर्थ में पादेन खंजह एक से लंगड़ा गुरु शिशु प्रश्न ये पीछे का वाक्य दिखा रहे हैं ये कल के अभ्यास वाला जहां द्विकर्मक धातु में आई थी तो प्रक्ष धातु द्विकर्मक है तो शिशु और प्रश्न दोनों कर्मों में तो इसमें मुख्य कर्म कौन सा है प्रश्न तो इसका तो हो गयाित तमम कर्म से कर्म संज्ञा और शिशु की किससे होगी कर्म संज्ञा बताया था ना अकथितमचित वो से हो जाएगी और सूर्य मरीची भी तपेत अब ये भी वाक्य ऐसे नहीं बनते हैं कि हम सूर्य से कह रहे हैं कि सूर्य किरणों से तपाए संसार को या स्वयं तपे सूर्य तपे वो तो ठीक है तपी रहा है कुछ और वाक्य देते तो सूर्य यहां अर्थ तो यही होगा सूर्य किरणों से तपे तो किरण उसकी साधन बन नहीं है तपने में संधि करके बोलेंगे इसको सूर्यो मरीचीभिस तपे इंदु सुधाम वर्षेत चंद्रमा जो है वो सुधा को अमृत को बरसाए भूपति शत्रु जयेत शत्रुओं को जीते उसको जीतना चाहिए शत्रुओं को राजा है ये काम करना चाहिए जैसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट है इसको तो करना चाहिए ये कार्य करती नहीं है ये साधु पशु सह चरेत <coughs> साधु को पशुओं के साथ लगा दिया बताओ <laughs> कि साधु पशुओं के साथ घूमे बताओ इसीलिए साधु बनाता वो गोछो सो <laughs> चरुवार बना चरुवार। <laughs> हाँ देखा सरल स्वभाव का है अब किसी और को कहते हैं वो जानी रहा है चराने के लिए तो ये सरल स्वभाव का इसी से कह दो तो यही चलाएगा उनको <laughs> तो यहाँ सह के योग में किससे करेंगे प्रधान तरु फल वृक्ष जो है वो फलों के द्वारा फलों से झुके झुकते ही हैं फल जब आते हैं तो नीचे को वृक्ष झुक जाते हैं कौन सा आता है श्लोक लोगों लो ने साहित्य में पढ़ा होगा हैं हो है? भवंती आगे अभी पूरा चरण कहा हुआ छंद काम्र फल ये कौन सा छंद है ये नम्रा स्तरव फलोदगम सज्जना विद्य सह नमेयु सज्जन पुरुष विद्या के साथ नमेयूह का तात्पर्य यहाँ पर नमस्कार करें ये वैसा अर्थ नहीं लेंगे जैसे पीछे हमने कहा था कि झुके वृक्ष तो नम धातु का अर्थ नमस्कार करना भी होता है और झुकना भी होता है क्योंकि धातु है ये नम प्रहुवे शब्दे च तो शब्द अर्थ करेंगे इसका तो तो बोलना अर्थ आज्ञा नहीं के नमस्कार करना और प्रहुवत्व कहते हैं झुकने के लिए तो विद्या के द्वारा विद्या के साथ सज्जन पुरुष अर्थात ये होना चाहिए अगर विद्या है तो विद्या दाती विनयम विद्या विनय को देती ही है तो विनय आएगा आएगी तो झुकेगा व्यक्ति प्रकृत्या साधु प्रकृति में तृतीया दिखा दी आप देखिए वाक्य अनुवाद में तो दुर्जन शिष्य से क्या लाभ अब दुर्जन और शिष्य दोनों विशेषण और विशेष्य शब्द हैं। दुर्जन विशेषण है और शिष्य है विशेष्य तो दोनों में एक ही व्यक्ति होगी एक ही वचन होगा दुर्जन शिष्य शिष्य में नगोणा हो जाएगा क्योंकि मूर्धन शकार आ चुका और अट प्रत्याहार का विविधान है उसमें बीच में तो दुर्जने न को लाभ किम प्रयोजनम और था और क्या था किम कार्यम इस तरह से बोल सकते हैं <coughs> मत हसो अब वैसे यहाँ विधिलिंग का प्रयोग किया है इन्होंने तो मत हसो यह आपको नहीं हंसना चाहिए ऐसे बोल सकते हैं चलो अगर निर्देश भी दे रहे हैं तब भी यहाँ पर विधिलिंग का ही हम प्रयोग करेंगे अभ्यास करने के लिए तो लेकिन यहां अलम शब्द का प्रयोग कर देंगे ये दो तरह से बन सकता है वाक्य अगर हम लकार लाएंगे तो लकार लाएंगे और माँ का जब प्रयोग करते हैं तो कौन सा लकार लगाते हैं मांगी लुंग लुं। तो क्या बोलेंगे माँ हस धातु का क्या बनता है लुंगलकार में इसमें दसों लकारों के रूप दिए हैं ना तो याद धातु का किया होगा याद पट धातु का किया था क्या है पट धातु का लुंग्लकार में अपित और अपाठित तो ऐसी हस का क्या बनेगा अहाशित ठीक है अब आहाशित को ले लो अब आहाशित लिया हमने लेकिन यहाँ निर्देश जब देते हैं किसी को वो मध्यम पुरुष होता है तो हम क्या बोलेंगे अहा लेकिन मांग का जब प्रयोग करते हैं तो अडागम भी नहीं होता न मांग योगे लुंग लंग क्षण उत्त आदि नाम छपी दृश्यते न मांग योगे तो क्या रहा फिर माहा ये बनेगा और अलम लगा देंगे तो अलम हसीितें अब उधर भाववाचक बना लेंगे शब्द माँ हाँ? हाँ माँ हसी ही और कहीं कहीं स्म का भी प्रयोग होता है माँ के साथ में स्म तो उसका सूत्र है स्मोत्तरे लंग चोतरे मांगी के आगे तो लंग लकार का प्रयोग हो जाता है लंग से वो भी ले, ले लेंगे लोंग भी ऐसा मांग जिसके परे स्म आ रहा है कैसा मांग इन माँ भी बोला स्म भी बोला तो स्मोतरे लंग च उदाहरण कौन सा है ध्यान करो गीता का श्लोक है क्लैब्यम अब यहां जांच कर लो क्लैब्यम मा स्म गमह ये गमह क्या है कौन सा लकार है कौन सा लकार है है, नहीं उसमें देख के बता दिया हम्म, <laughs> है क्योंकि है। अगर लंग मनता अगछत अगछता में लुंग है और लुंग में मध्यम पुरुष का एक वचन और अडागम होगा नहीं तो क्या बचा गमह अगमह की जगह गमह तो क्लाइबियम क्लैब्य पार्थ हे पार्थ क्लैब्य को मत प्राप्त कर नपुंसक मत बन ऐसे निष्क्रिय अकर्मण मत बन और लंग का भी प्रयोग कर सकते है स्मोत्तरे लंग च यहां इन्होंने लंग का प्रयोग किया आएंगे ये वाक्य आगे चल करके आएंगे ऐसे अभी तो खैर प्रारंभ चल रहा है नवा अभ्यास ही चल रहा है जी आ, के फिर, लोट, <coughs> लोट फिर कर ही नहीं हैं अर्थ तो वही निकलेगा निर्देश देना अर्थ तो वही है लकार बदल गए लोट और जगह भी आता है इसमें लोट और कहीं कहीं हम भूतकाल में भी लंग का प्रयोग करते हैं उसमें भी ये सूत्र घट जाता है स्मोतपरे लंग वह पढ़ता था नहीं नहीं ये नहीं घटेगा इसका अलग है लट्स में लट स्मे स्म परे रहते लटलकार का प्रयोग होता है और ये यह उसका प्रकरण चल रहा है वह पढ़ता था अब इतना जो है अब ऐसा बना लिया इसने पढ़ता ही नहीं पहले बहुत पढ़ता था तो सठती स्म अब कह रहे हैं पठती इनके कि लठलकार लग रहा है लेकिन स्म ने भूतकाल बना दिया इसको तो उसके लिए सूत्र है लठस्मे मत खाओ अलम खादते न और वैसे लकार बोले तो क्या बनेगा माँ खादी ही शत्रु आंख से काना है तो आंख से काना तो शत्रु ही बना दिया उसको मित्र भी तो आंख से काना हो सकता है तो शत्रण शत्रुर रेफ का प्रयोग करेंगे शत्रुर नेत्रेण काणोस्ती अब ये रेफ के विषय में संदेह नहीं होना चाहिए कहीं पर भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं इसके ऊपर शिशु कान का बहरा है शिशु करणे न बधिर पशु पैर से लंगड़ा है पशु पादे न खजोस्ती गुरु स्वभाव से सज्जन है गुरु प्रकृत्या साधुरस्ति अब साधुरस्ति है रेख बोलना पड़ेगा इसको अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं गुरु स्वभावे न सज्जनो भी कह सकते हैं कोई बात नहीं वायु सुख से बहती है अब सुख से बहती है एक अर्थ यहाँ पर क्योंकि वायु कोई चेतन पदार्थ नहीं है जो सुख का अनुभव कर रही है यहाँ सुख का अर्थ सरलता तो वायु सुखे न वहती। बहती है वह धातु का प्रयोग हो जाएगा तो वह चल धातु भी कह सकते हैं वायु की की ही ऐसे गई है उदि कोश में जो सूत्र है पहला क्रिवापा जिमी स्वदी साध्य शुभ्यूण तो वहा वा, वायु की वित्पत्ति की है महर्षि दयानंद ने वाती गति जाना वायु परमात्मा अर्थ है वायु का परमात्मा अर्थ करेंगे तो जानाती बोलेंगे क्योंकि गति के तीन अर्थ होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति अब विधि के वाक्य दिखा रहे हैं आगे शिशु गुरु गुरु को नमस्कार करें तो शिशुर बोलेंगे शिशुर गुरुम नमित क्या कहा नमित नमित वो समान पद का नियम होता है नोना समान पदे उसके आगे अटको थी और जो भिन्न भिन्न पदों में निमित्त रेफ और शकार पूर्व पद में हो और नकार हो उत्तर पद में तो उसके फिर नियम आगे से प्रारंभ होते हैं कहा से पूर्व पदात संज्ञायाम अगह यहां से लेकर के आगे कई सूत्र है फिर उसके उसमें अगर फंस रहा है किसी सूत्र में आ रहा है तो होगा नहीं तो नहीं होगा तो शिशुर गुरुम नमित तू सूर्य को देख त्व भानुम अब यहां क्या बोलेंगे पश्ये ठीक है।, है क्योंकि ये मध्यम पुरुष युष्म का प्रयोग कर लिया तो त्वम भानुम पश्ये है मैं चंद्रमा को देखूं अहम जो शब्द ये बताते हैं जिस अभ्यास में उसी का प्रयोग किया करो इंदु बोला है इन्होंने यहां पर तो त्व इंदुम हम इंदुम पश्येयम उत्तम पुरुष के एक वचन में पश्येयम पश्येत पश्येताम पशेयु पश्येह पश्येतम पश्येता पश्येम पश्ये व पश्येम तो यहां बनेगा पश्येयम क्योंकि विधलिंग लकार में यासुट आगम होता है यासुट को इ आदेश हो जाता है इ का यकार का और आगे इट को कर दिया हमने अम वो मिप को कर दिया अम थ्मी में उत्तम पुरुष का एक वचन जो मिप है उसको हो गया अम तांतन तामा। तांतन तामा। तामा। तामा। तो का यकार और अम तस्तम ता गुण करके वे शत्रुओं को जीते तो ते शत्रुन बहुवचन आएगा द्वितीय का शत्रुन जयेयु जयत जय ये ताम जय क्यों सुगम सही निकलना है वाक्य आज एक भी गलती नहीं निकली क्या कम निकली है आज यजी प्रारंभ कर दिया है क्या कल। तो आज मौन धारण क्यों कर रही है फिर कल कर लेना हवा बहे वायुर वाय। वाय। वहेत वाय। गे यहाँ वायुर्त शिशु पशुओं के पास साथ पहाड़ पर जाए तो शिशु पशु, पशु भी ही। सह या साकम या साधम अब पहाड़ पर जाए इसे कैसे बोलेंगे गम धातु का प्रयोग करना है हैं? तो पर्वत में कौन सी व्यक्ति आएगी गिरी में पीछे गिरी इसमें भी आया उकारांत में आया पर्वत का कोई नहीं पीछे गिरी आ चुका है तो गिरीम गच्छेत तो द्वितीय कैसे हुई के कर्म के रूप में ही है वैसे गम धातु के साथ में हम चतुर्थी भी कर लेते हैं सूत्र आता है ना गत्यर्थ कर्मणि, द्वितीया चतुर्थ्य चेष्टायाम अनध्वनि लेकिन वो चेष्टा अर्थ होता है तब ऐसे नहीं सामान्य गमन में नहीं एक अलग प्रकार का गमन है प्रयोग कोई पहाड़ पर वो ठीक है वक्ता के ऊपर अधीन है वक्ता किसी कारक को किस तरह से विकसित करना चाह रहा है उसकी बुद्धि में क्या है किस रूप में ले रहा है उसको तो उसमें कारकों में परिवर्तन हो सकता है, है? हाँ रूह का प्रयोग कर तो सकते हैं लेकिन अब क्योंकि जाए बोला है तो यहां गमन क्रिया अभीष्ट है वक्ता के लिए आरोहण क्रिया अभीष्ट है तो उस तरह से बोल देंगे पहाड़ पर चढ़े फिर ऐसे वाक्य बनेगा और वो जो, जो मैं करा था कि वक्ता के अधीन जैसे है अब यहां पर एक तो यह है कि व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है और उसे कहा जा रहा है पहाड़ पर जाए एक ऐसा है कि पहाड़ पर ही है और अब उसे कहा जा रहा है पहाड़ पर जाए यानी कि चले वहां पर तो अधिकरण हो जाएगा अब अधिकरण हो, हो, हाँ। हो जाएगा तो इस तरह से वाक्य बदल जाते हैं साधु वृक्षों के पास बसे ऊपर पशुओं के साथ कर दिया था यहां वृक्षों के पास विचारे की बड़ी दुर्गति कर दी है फिर कोई सा, फिर कोई साधु भी, क्यों बनेगा ये भी है ये। फिर साधु क्यों बने कोई घर में घर रहने का भी निषेध हो गया उसको तो फिर तो साधुर वृक्षों के पास तो कैसे बोलेंगे है? हाँ निकषा अगर बोलेंगे तो वृक्षान निकषा के योग में देती और वैसे समीप शब्द बोलेंगे तो ष्ठी कर सकते हैं वृक्षाणाम समीपम या समीपे सपने भी हो सकती है दूरांभ्यो द्वितीयाच और आगे ये सूत्र ऐसे है दूरांतिकाथे ही षष्ठ तरस्याम दूरांतिकाथे भ्यो द्वितीयाच सप्तम व्यधिकरण च तो सप्तम में अधिकारण में भी ऊपर की मृत्यु आ रही है दूर कार्य द्वितीय इसकी यानी की दूर कार्य सप्तमी भी हो जाती है तो समी पे यू भी कह सकते हैं यानी दूर और अंतिक वाची जो शब्द हैं उनमें एक तो होता है दूरान्तिकार्थ ही अब अभिव्यक्ति किस में होगी तो वहा दूरांतिकार्थ ही दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ तो किसी और में होगी और दूरां पंचमी है तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से जितिया होती है और सप्तमी हो जाती है और ऊपर से और अनुभूति आ रही है तो कई व्यक्तियां बन जाती हैं इसमें तो साधुर वृक्षा समीपे वसेत बसे वस तू घर जा, जाम गृह गच्छे ऐसे ही मैं वृक्षों को देखू अब यहां उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो अहम्, हा द्वितीय का बहुवचन और देखूं पशेयम हम सूर्य को देखे तो बहुवचन यहां पर व्यय यहां क्या दिया था अभी उकारांतों में भानु शब्द है तो भानुम पश्यम नहीं ये पश्ये पश्य महुवचन में पश्यम पश्य व पश्य म कृष्ण चावल पकाए अब चावल पकाए तो ओदन को पकाएंगे या तंडुल को <laughs> क्योंकि ओदन तो पका हुआ हो ही जाएगा ऐसे ही कोई खा रहा है तो उदनम भक्ष्य तंडुल तंडुलती हुआ खा रहा है ना? अच्छा तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें बोलते समय तो कृष्णस तंडुलान पचेत। पचेत। अब तंडुल में बहुवचन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि एक चावल तो पकेगा नहीं हाँ जाति वाचक मान करके हम बहुच एक वचन भी बोल सकते हैं जात्याख्याम एक बहुवचनम्य तरस्याम तो कृष्णस तंडुलम या तंडुलान पचेत शिशु दूध पिए तो दूध का और तो कोई शब्द आया नहीं है पीछे अभी तक हम्म दुग्ध ही है तो शिशुर दुग्धम ये हो गए वाक्य अशुद्ध और शुद्ध में यहाँ अलम हसीित तो हसित में सृष्टि की है इन्होंने वो नहीं होगी तृतीया होगी अलम हसी ऐसी ही नेत्रस्य कारण यहाँ ये नांग विकार है ऐसी तृतीय हो जाएगी नेत्रेण कारण है और सुखाद वहती ये वायु के लिए है बहती तो सुखेन नहती ऐसी अब जो इन्होंने दिया है सप्त गिरऊ ग तो यहाँ द्वितीय गम धातु का क्योंकि कर्म है ये इसलिए गिरम गिर गच्छे हाँ तो वो पहाड़ पर ही चलना होगा फिर ऊपर ही नीचे से ऊपर जाना वो उसमें सप्तमी नहीं होगी ये अच्छे अशुद्ध है ये? नहीं अशुद्ध इस इस रूप में है कि वक्ता कहना चाह रहा है नीचे से ऊपर जाने के लिए तो अशुद्ध है और पर्वत पर ही गमन क्रिया करने की बात आएगी तो शुद्ध है पिवेत अब शुद्धि क्या दिखा रहे हैं मकार को अनुस्वार करने वाली से ठीक है तो इसको अब यहीं रखते हैं आज अब एक, -एक अभ्यास ही क्या करेंगे तो यह नवा अभ्यास पूरा हो गया रूप पक्के करते जाना शब्दों के जिससे आगे बाधा न पड़े जितने भी आते जा रहे हैं साथ साथ में और किसी को सुनाने की इच्छा हुआ करे तो सुना दिया करो कभी कभी अंदर से प्रेरणा मिला करे तो ठीक है यही रखते हैं ओ